नैना के घर में बना हुआ फाइटिंग रिंग किसी इंडोर स्टेडियम से कम नहीं था अक्सर जैसे फाइटिंग वाले रिंग देखने को मिलते हैं, ठीक वैसा ही ये रिंग भी था रिंग सेम होने के साथ ही इस गेम में रूल भी सेम रखे गए थे बैल बजते ही पहले राउंड में अविनाश और स्काई वुल्फ आपस में भिड़ बैठे ये दोनों कुल तीन राउंड आपस में लड़ेंगे और हर राउंड पांच पांच मिनट के होगे अगर इन तीनों राउंड में कोई भी नॉकआउट नहीं होता है या फिर कोई भी हार नहीं मानता है तो फिर अविनाश दे की पिछले छह महीनों में अविनाश के पास इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी टाइक्वाडो टेक्निक की मदद ऐसी उसने अपने विरोधी को बहुत छकाया था अविनाश की हाइट ज्यादा थी ऐसे में उसने अपने हाइट का फायदा उठाते हुए स्काई बुल्फ को खूब परेशान किया पहले राउंड में तो अविनाश ने खूब अच्छे से फायदा उठाया विक्रांत वाकई में अविनाश की फाइटिंग स्किल पहले बुरी तरह से था। आज तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था की अगर अब विक्रांत को उसे भिड़ना पड़े तो शायद विक्रांत उसे हरा नहीं पाएगा पहले राउंड में अविनाश ने स्काई बुल्क को किसी जमीन पर धराशायी होने पर मजबूर कर दिया था काई काफी देर तक जमीन पर पड़ा का रहा। अविनाश ने उसे पहले राउंड में ही इतना ज़्यादा घायल कर दिया था कि अब शायद वो अगले राउंड में लड़ने के लायक भी नहीं बचा था इस सिचुएशन को देखकर नैना ने थोड़ी राहत की सांस ली उसे राहत इस बात की थी कि अगर अविनाश लास्ट राउंड के पहले जीत जाता है तो फिर विक्रांत को आगे बैट लगाने का मौका ही नहीं मिलेगा फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है हालांकि जब दूसरा राउंड शुरू हुआ तब बाजी अचानक से पलटती हुई नजर आई अब शायद स्काई वुल्फ को कुछ नया आइडिया समझ में आ चुका था अब की बार रिंग में उतरते उसने अविनाश के अपना टारगेट बनाया और उसने सारे अटैक वहीं पर करने शुरू कर दिए अविनाश का लोअर पार्ट थोड़ा कमजोर था इस चीज का अनुभव विक्रांत को भी था अविनाश काफी लंबा था ऐसे में उसकी बॉडी का निचला पार्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना की बॉडी का ऊपरी हिस्सा था फर्स्ट राउंड में तो अविनाश को उसकी लंबाई का फायदा मिला लेकिन दूसरे राउंड में उसे लंबाई का नुकसान उठाना पड़ गया स्काई वुल्फ ने अविनाश के शरीर के निचले हिस्से में काफी ज्यादा अटैक कर दिया था टिन, टिन, टिन, घंटी बजने के साथ सेकंड राउंड भी खत्म हो चुका था इसकी तो ना ना, ना, ना, ना होते हुए कहा जब वो उसके पैर की तरफ बढ़ रहा था तब अविनाश को उसे किक मारना था एक किक मार देता तो उसका खेल खत्म था गिरेवाल साहब के चेहरे पर अब राहत का नजारा देखा जा सकता था अब वो काफी संतुष्ट नजर आ रहे थे और उन्होंने अपनी इस संतुष्टि को विक्रांत के सामने भी प्रकट कर दिया विक्रांत जी अब दाव खेलने के लिए तैयार रहो कोई बात नहीं मैं तैयार हूँ जवाब दिया लेकिन जब तक लास्ट राउंड नहीं हो जाता तब तक तो इंतजार कर लू वरना कोई चीट भी तो कर सकता है हाँ बिल्कुल देखो मैंने यहाँ पर किसी को पर्सनली इन्वाइट नहीं किया है न तो स्काई बुल्फ को न ही अविनाश को जो भी खेल होगा फेयर गेम होगा कोई चीटिंग नहीं होने वाली इधर। बस इतना कि तुम अपने एक करोड़ रूपए तैयार <laughs> था बल्कि उसे गैमलिंग करने वाले लोगों के बारे में काफी कुछ पता भी था ऐसे में उसने एक बात नोटिस कर लिया था कि शायद यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रहा है क्योंकि अगर अविनाश वाकई में इस फाइट को जीतना चाहता है तो फिर उसे बड़े आराम से सिर्फ दो राउंड में ही उसे जीत लिया होता शायद नैना के डैड ने पहले ही सारा गेम अरेंज कर रखा था। उसने जानबूझकर इस तरह से फाइट की थी ताकि तीसरा राउंड भी हो हालांकि विक्रांत अब तक साहब से बैट लगाने की प्रॉमिस कर चुका था ऐसे में वो किसी भी हाल में पीछे नहीं हट सकता था अब कुछ भी हो कैसी भी सिचुएशन हो वो अपनी शर्त से पीछे नहीं हट सकता टिन, टिन टिन कुछ देर के ब्रेक के बाद तीसरे राउंड की शुरुआत हो चुकी थी विक्रांत ने कुल एक करोड़ की शर्त लगा रखी थी ऐसे में यहाँ की सिचुएशन काफी टेंस हो गई थी यहाँ पर जितने लोग मौजूद थे सब के सब अपनी सांसें थामकर तीसरे राउंड के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे हालांकि जो लोग इस वक्त रिंग के पास मौजूद थे उनकी एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर थी ये सब लोग जोश में आकर खूब शोर मचा रहे थे अविनाश और स्काई वुल्फ के बीच तीसरे राउंड की फाइट शुरू हो चुकी थी स्काई वुल्फ ने भी अपनी स्ट्रेंथ का पूरा फायदा उठाते हुए अविनाश के चेहरे पर एक के बाद एक पंच करना शुरू कर दिया था उसने एक के बाद एक करके अविनाश के शरीर के निचले हिस्से में अनगिनत पंच जड डाले थे विक्रांत मिस्टर विक्रांत मैच किसी भी टाइम खत्म हो सकता है अब किसका वेट कर रहे हैं आप आइए पैसे लगाइए गिरेवाल साहब ने विक्रांत को उकसाते हुए कहा वही उनके बगल में बैठा हुआ एक वर्कर बैठ का रिकॉर्ड नोट करने के लिए बड़ी बेसब्री से बैठा हुआ था इतफाक से ठीक इसी समय विक्रांत ने जोर जोर से खांसना शुरू कर दिया उसे लगातार खांसी के के उठाकर इसे एक सिप में खत्म कर दिया ड्रिंक खत्म करने के बाद उसने धीरे से कहा ठीक है मेरा एक करोड़ अविनाश के ऊपर ओके रिकॉर्ड ने तुरंत ही विक्रांत के नाम के आगे एक करोड़ अमाउंट लिख कर सारा डिटेल नोट कर लिया <laughs> विक्रांत नैना ने का हाथ पकड़ते हुए कहा चलो मैच आगे आया ग्रेवाल साहब ने अपनी आंखों से हाउस कीपर की, की इस तरफ इशारा कर दिया हाउस कीपर ने अपना सिर हिलाते हुए इशारे से कुछ कहा और फिर अपने हाथ में लिए हुए स्पीकर में कुछ कहने लगा शायद वह किसी को कुछ ऑर्डर देने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके द्वारा बार बार ऑर्डर दिए जाने के बाद भी दूसरी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था उसने कई बार अपनी बात कहने की कोशिश की लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया हेलो हेलो हाउस के माथे पर पसीना आना शुरू हो चुका था उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से यह स्पीकर खराब कैसे हो गया हड़बड़ाहट में आकर उसने स्पीकर पर जोर जोर से चिलाना शुरू कर दिया लेकिन फिर भी दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया उधर ग्रेवल साहब को अब तक ये भनक लग गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो रहा है वो भाग कर हाउस कीपर के पास जाना चाहते थे लेकिन तभी विक्रांत ने उनके पास आकर चिल्लाते हुए कहा देख लेना सर मैं ही जीतूंगा आज कुछ भी हो जाए जीत मेरी ही है